नहीं है, इसलिए आप जो हैं इस इस बालक को द्रोप पे सुला दो और फिर अपन दोनों अपने घर चलते हैं। जब ऐसे वचन पति की सुने तो नीमा बहन बड़ी दुखी हो गई। ओ, कितना सुंदर बालक है और इसको मैं घर ले जाना चाहती थी और ये पति जो है अब बड़े हटीले मानते नहीं है और इनको बालक की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है है है मेरे को पर ये ये इनको नहीं है। अब क्या करूं मैं सुन नैनों में बहने लगा है नीर सतगुरु सतकवि जब यही विधि त्रास दिखा मीठा मीठा उसने उसने जिद करना शुरू किया पत्नी ने और उधर निरू ने फिर अपना ताव पेश करना शुरू किया जानती मुझको मेरा स्वभाव कैसा है मेरी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जानती है जानती है है? मेरे मेरे पास क्या है? आपके पास? मेरे पास क्या क्या तो आपके तलवार राजा बना हुआ था। देखना। फिर नहीं तो इस बालक को यही रख दे कहते जब मोही ये विधि त्रास दिखाए नाय नाय रह गई प्रिया पुरुष के सामने विचारी की चली नहीं बड़ी बड़ी, चिन, चिन, बड़ी, बड़ी दुखी बड़ी और, और, और, और आंखों में आंसू विचार कर लिया पति मानते नहीं।, नहीं है इस बालक रूपी हीरा को आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है दुखी होकर के उसने सतगुरु कबीर साहब को द्रोभ पर सुला दिया में अब कौन उपाय? के पर दिए सुलाए सजल नहीं अति विकल्प कह न बिन जल के अकुलाद। तब अकुला भई से और सतगुरु एक लीला होने वाली है। जैसे ही, ही द्रोव पर रखने लगी वैसे ही आवाज हुई गर्जना हुई और बादल गरजने लगे और से आवाज आई नीवा नेरू क्या कहते हैं चलो सकी दर्शन के सरती